Neena tere bachu neena neena neena tere bachu neena neena neena tere bachu neena neena tere bachu neena neena tere bachu maata nu samjhawa ki na tere bina lage da ji मैं तैनों समझावां कि ना तेरे बिना लग दाजी तु की जाने प्यार मेरा मैं करूँ इंतजार तेरा तु दिल तु यो जान मेरी मैं तैनों समझावां कि ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤੂ ਕੀ ਜਾਣੇ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੇਰਾ ਤੂ ਦਿਲ ਤੂ ਯੋ ਜਾਣ ਮੇਰੀ ਮਤਨੂ ਸਮਝਾ ਵਾ ਕਿ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ It is करूं इन्दिजार तेरा तु दिल तु यो जान मेरी मैं तेनों समझाँ की ना तेरे भी न लग दाजी पच्छता या खा वे बड़ा पच्छता या खा नाल तेरे जोड़ के तेनू छड़े s'am ja ki na t'ere bina lag dhaji